ब्रम रहे घट में सठ तीरथ कानन खो च जा नैन दिए देखन को पलटू सब में प्रभु देत दिखाई कीट पतंग रह परिपूरण कहू दिले कन होत जुदा है ढूढ़ गर्थन में लिखी कागद में राम लुखा है रुखाह वृद्ध तन आश अब कब भजन कर हो गे बालक संग बीता तरुण भय अभिमान न खसी कती भे हरिका मर मन जाना तेरे मेरी बहीर निका चुवे सागर चढ़ियाए सुत दारा गरियावल लागे ये बुढ़वा मरी जाए तीरथ व्रत कना किना नहीं साधु की सेवा तीन ऊपन धोके बीते नहीं ऐसे मूर्ख देवा पकियाई काल चोटी सिर धुनी धुनी पछिताता पलटू दास को नहीं संगी जम के हाथ बिकाता वृद्ध भई तन खासा अब कब भजन कर हो आई मोर प्रीतम की साईं तुरत बो लायो हो पाती एक अंधियारी कोटरी टरी दूझे दिया नबाती बाँ पकड़ी जम ले चले कौन संग न सा थी सावन की अंधिया भादो निज राती मुख पवन झको रही धर गोरी छाती पाती जलवा तो हमें जरूर है रहा या नहीं काले के मिलब हजूर से गाँठी कछु नहीं पाती पलटु दास जमुआ के नैन भरी रोया जीवन जन्म गवाए गे आप से खोया पाती आई मु पीतम की सा लाय हे कैदिन का त्रा तो जी ने नर चेत गवा काची माटिकला हो फूटत नाही देर पानी बीच बता साह ला गलतन देर धुआँ को हर हर हो बारू के सीत पवन लग झरी जही है हो तुन यू पर सीत जस कागद पाका फल डार, सपने के सुख संपत्ति हो ओ ऐसो संसार गने बोस का पिंजरा हो तै बीच दस हो द्वार पंछी पवन बसे हो लावे उड़त न द्वार आत सुबाजी तब हो हाथे काल के आग पलटू दास उड़ी जब हो अबुदे ही दा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 नहीं तो जब बे जागेगा ये तो जो आगे निकल गए उन्हें पाने घबरे घबरा के भागेगा ये घबरा के भागना अलग है छिप्र गति अलग है छप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है सूरज इसे जगाओ पवन इसे हिलाओ पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ संतों का सारा जीवन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 जैसे राही रुक जाए वृक्ष के तले धूप से थका मंदा फिर चल पड़ना है यहां घर नहीं है यहां तो बस सराय है संतों का सारा संदेश इस एक छोटी सी बात में समझ आता है कि संसार सराए है और जैसे ये बात समझ में आ गई कि संसार सराए है फिर इस सराय को सजाने में संवारने में झगड़ने में विवाद में प्रतिस्पर्धा में जलन में ईर्षा में प्रतियोगिता में नहीं उसका समय व्य होगा फिर सारी शक्ति तो पंख खोलकर उस अनंत यात्रा पर निकलने लगेगी जहां शाश्वत घर है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 अपने को जिसने पहचान लिया उसने परमात्मा को पहचान लिए है जो अपने को बिना पहचाने परमात्मा को पहचानने चलता है परमात्मा का तो पहचान ही नहीं पाएगा अपने को भी नहीं पहचान पाएगा काखा गा से शुरू करना होगा और काखा गा तुम हो तुम्हारे भीतर जलना चाहिए दिया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 तैयार करनी है लोगों को भागना अपने घरों की तरफ यहां इतना सोरगुल मचा है घोड़े हिनहिना रहे हैं बैल आवाज कर रहे हैं गाड़ियां ज्योति जा रही है घोड़सवार हैं आदमी हैं भीड़भाड़ है, है, है। कहा की घंटिया इतनी भीड़भाड़ में इतने सोरगुल में मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता उस फकीर ने अपनी जेब से एक रुपया निकाला पुरानी कहानी नगद चांदी का रुपया जोर से उसे पास के ही पत्थर पे पटक दिए, सड़क के किनारे लगा पत्थर खनन खन की आवाज और एक भीड़ इकट्ठी हो गई सो दो आदमी एकदम दौड़ पड़े कहा कि किसी का रुपया गिरा उस फकीर ने उस युवक को कष्ट देखते हो घोड़े हिनन आ रहे गाड़ियां सजाई जा रही हैं, खरीद फरोख्त का आखिरी वक्त सांझ हो रही बिसाती अपना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 ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूं या भीतर जाकर पूछाइए आप है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं जी हां हजूर मैं गीत बेचता हूं मैं किसम किस्म के गीत बेचता हूं सब तरह के गीत उपलब्ध हैं सब तरह के शास्त्र उपलब्ध हैं तरह तरह की दुकानें नाम उन दुकानों के चाहे मंदिर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 बड़ी आकांक्षाएं बड़ी अभीपसाएं यह होलू वह होलू यह पालू वह पालू कौन नहीं जो सिकंदर नहीं होना चाहता हर एक अपने भीतर सिकंदर की अभीपसा लेकर आता है कहो या ना कहो बताओ या ना बताओ शर्म के कारण न बताओ संकोच के कारण न कहो मगर भीतर यही ख्याल है कि कुछ करके दिखला दू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 कोई महावीर की पत्थर की मूर्तियों पर दूध डाल रहा है स्नान करवा रहा है और बड़े गंभीरता से ये कृत्य किए जा रहे हैं जीवन भर लोग पैसे जुटा रहे हैं हज कराएं कि एक बार गंगा स्नान कराएं।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 अतीत के प्रति जिसे मरने की कला आ गई जो अतीत को लौट कर नहीं देखता और जो भविष्य की आकांक्षा नहीं करता और जो शुद्ध वर्तमान में जीने लगता है वह बालिक है। उम्र से कोई बालिक नहीं होता कि 18 साल के हो गए कि इक्कीस साल के हो गए ये तो कृत्रिम सीमाएं किस हिसाब से किस साल का आदमी बालिक हो जाता है और बीस साल का नहीं होता और इक्कीस साल में एक दिन कम है तो बालिक नहीं और एक दिन ज्यादा हो गया तो बालिक एक दिन पहले नाबालिग था एक दिन बाद बालिक हो गया रात भर सोया और सुबह बालिक हो गया बालिक होने का अर्थ होता प्रौढ़ प्रौढ़ता का कोई संबंध उम्र से नहीं प्रौढ़ता का संबंध भीतर जागरण से है होश से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 तिरमिर बहिर नासिका चूवे साक गरे चढ़ाई देर नहीं लगेगी जल्दी ही आंखें जरासी चकाचौन से ही थक जाएंगी ठीक से देखना पाओगे देर नहीं है कि नासिका बहने लगेगी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 किसी मूल्य का थोड़ा नहीं एक बोझ उसके बेटे ने उसको घर के पीछे है जहां घुड़साल थी उसके पास के ये गंदे से कमरे में डाल रखा वहीं उसको खाने पीने के लिए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 नहीं ऐसे मूर्ख देवा बचपन जवानी बुढ़ापा सब व्यर्थ चले गए धोखे में ऐसे कही दिव्यता मिली है। ऐसे कही भगवत्ता मिली पकरी आई काल ने चोटी सिर धुन धुनधुनी पछताता पलटू पलटूदास कोई संगी जम के हाथ बिकाता और अब क्या हो अपस्ता है होत का जब चिड़िया चुग गई खेत पकड़ आई काल ने चोटी सिर धुन धुन पछताता था अब पछताओ सिर धुन धुन के लेकिन अब मौत ने चोटी पकड़ ली पलटुदास कोई नहीं संगी जम के हाथ बिका था अब कोई न संगी है न कोई साथी अब ले चली मौत कहा है मित्र अब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 पाती आई मोरे पीतुम की साई तुरत बुलायो हो एक अंधेारी कोठरी दूजे दिया न बाती पलटू कहते ऐसे मत मरना कि परमात्मा की तो पाती आए तुरत बुलावा आए और तुम्हारे घर में अंधारी कोठरी हो न दिया हो न बाती हो न ध्यान न समाधि और उस प्यारे की पुकार आ जाए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 कै दिन का तोरा जीना रे नरचेत गमार गागलो ना समझो जागो कितने दिन का जीना है कांची माटी के घेला हो फूटत ना ही देर कच्ची मिट्टी के घड़े हो फूटते देर ना लगेगी पक्के भी नहीं हो पकता तो वही है जिसके भीतर समाधि की अग्नि पैदा होती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 धुआं के धौरहर हो बारू के भीत जिस धुएं का शुभ्र बादल या जैसे रेत की बनाई गई दीवार पवन लगे झर जइयो झरझ ऊपर सीत और जैसे सुबह घास की पत्तियों पर जमी हुई ओस की बूंद जरा सा पवन का झोखा आएगा और झर जाओगे प्यारे प्रतीक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 आजना है